शांति होती है एक ना एक झंझट पैदा होती है हमारा परिवार नष्ट होने पर आ गया इसीलिए मैं कहता हूँ वे अपने मायके में क्यों नहीं जाकर रहती गिरेंद्र राम से अपनी स्त्री को उसी तरह मायके में क्यों नहीं रखते सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण सहास्य यह क्या कुछ हंडी और घड़ा है हंडी एक जगह रही और उसका ढक्कन दूसरी जगह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 जो तू अपने बाप की थाली में न खाएगा परंतु एक बात है जो लोग सन्मार्ग में हैं, वे अपना जूठा किसी को खाने के लिए नहीं देते यहाँ तक कि कुत्ते को भी जूठन नहीं दी जाती गिरिंद महाराज माँ बाप ने अगर कोई घोर अपराध किया हो कोई घोर पाप किया हो तो श्री रामकृष्ण तो वह भी सही माता यदि व्यभिचारणी हो तो भी उसका त्याग न करना चाहिए